श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का प्यारा नाम है नंदलाला हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है मुकुट सिर गल बन माला केसर तिलक लगाए मोर मुकुट सिर गल बन माला केसर तिलक लगाए केिलक लगाए वृंदावन की कुंज गलिन में सबको नाच नाये ओह सबको को नाच, सब को नाच श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है गोपाला हरि का, का प्यारा नाम है श्री राधे नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मुजबन नाइन्टी पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का संगीत प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष क्लासिकल संगीत से जुड़ी हुई आशा दुबे जी जो काफ़ी समय से जो है संगीत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान समय में क्लासिकल म्यूजिक के वो टीचर हैं फर्रुखाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आइए उनसे बात करते हैं संगीत से जुड़कर वो कितने समय हो गया है और क्या क्या उन्होंने किया है संगीत के साथ जुड़कर तो उनसे सुनेंगे आज के कुछ उनके अनुभव और कुछ खास रागों के बारे में वो पहचान हमें कराएगी तो आप सभी की तरफ से आशा दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आशा जी मैं जानना चाहूंगा कि संगीत के साथ आपका जुड़ना कैसे हुआ बचपन से जब मैं नाइन्थ में आई तो मैंने एज सब्जेक्ट म्यूजिक सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल वोकल दोनों लिया अच्छा और मैं नाइन्थ से लेकर के पूरे जितनी भी मेरी एजुकेशन हुई मैंने संगीत को नहीं छोड़ा नहीं। उसके बाद मैंने अपने प्रोफेशन में भी संगीत को ही लिया और मेरी नौकरी भी मिली उसमें भी मैं संगीत प्रवक्ता के रूप में मैंने डिग्री कॉलेज में काम किया क्या? और आज भी मैं अभी भी एच ओ डी के हैसियत से मैं संगीत विभाग को देख रही हूँ साथ ही मैं प्राचार्य पद का भी कार्यभार संभाल रही हूँ क्या बात है आशा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका संगीत से जो है बचपन से लगाव रहा और अभी तक भी आप संगीत से जुड़े हुए हैं अच्छे पद पे भी आप हैं और बच्चों को सिखाते हैं ट्रेन करते हैं संगीत की शिक्षा शब को देते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके और मैं चाहूंगा कि संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में हम लोग किसी खास राग के ऊपर बात करते हैं तो आज हम सुनेंगे एक राग के ऊपर आपकी जो पहचान है वो बताइए तो आज किस पर बात करेंगे राग अहिर भैरो भैरव अहिर भैरव जी जी जी ये प्राथा कालीन राग है जो अति मधुर अति प्रिय राग है कृष्ण से संबंधित है तभी उसको अहीर भैरव कहा गया है अच्छा यादव थे तो अहिणिया उनकी मां को कहा गया यशोदा जी को जी। और कृष्ण को अहीर कहा गया है प्रातः काल भोर में गाया जाने वाला राग अति मधुर राग है जो मुझे बहुत प्रिय रहा है मैंने एक भजन भी गाया है अहीर भैरव राग को उसका आरोह और आरो क्या है थोड़ा सा बता आरोह में ऋषभ और निषाद कोमल बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं अच्छा सारे तो थोड़ा सा रे ग धनी सा प ग रे सा, सा धनी रे सा ग प ग रे सा धनी रे सा बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा जी आपसे बात करते और ये राग जो अहिर भैरव राग के बारे में जो आपने आरो और और अभी सुनाया तो इसका जो हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते प्रैक्टिस करते करते कितनी बार कैसे करना है कितने समय में करना है थोड़ा सा बताइए डिटेल उसमें सारे गा पा गा पा धनी धा पा ग सा मुख्य अंग धनी ग पी सा निधनि रे सा निधा म पा गे सा, सा, सा धनी रे सा बहुत बढ़िया और इसका अभ्यास गीत कोई हो तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जो म्यूजिक सीखने वाले बच्चे हैं विद्यार्थी हैं संगीत के प्रेमी हैं उनको राग अहिर अहिभ का पूरा जो अभ्यास है वो कैसे करें प्रैक्टिस कैसे करें इसके लिए अभ्यास गीत जरूर बताइए श्री राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम है श्री राधे गोविंद गोपाल तेरा प्यारा नाम है तेरा प्यारा नाम है अति न्यारा नाम है अति मीठा नाम है श्री राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम है जमुना किनारे कृष्ण कन्हैया बंसी मधुर बजावे रे गोपाला ग्वाल बाल के संग में काना मधुबन रास रचायो रे गोपाला कोई कहे नंद के नंदन कोई कहे कोई कहे नंद के नंदन कोई कहे यशोदा के लाला लाला रे गोपाला नंद लाला रे गोपाला श्री राधे गोविंद गोपाला तेरा प्यारा नाम है अति न्यारा नाम है अति मीठा नाम है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था जी, करते हैं तो इसका ताल, ताल कुछ बंदिशें ऐसी होती है जिसमें हम तीन ताल को लेते हैं क्लासिकल बंदिश ज्यादातर जो होती हैं, जी, जी, जी। उसमें हम लोग तीन ताल को इसलिए लेते हैं की तीन ताल सीधी सीधी चार चार मात्राओं की चार विभाग होते हैं और चार चार मात्राओं को एक विभाग में लेते हैं तो दो ताली खाली फिर ताली अच्छा। इस तरह से बच्चों को सिखाने में आसानी रहती है आहे। आहे। ऐसे ही भजन जब हम लेते हैं तो कहरवा ताल लेते हैं कहरवा ताल में दो विभाग होते हैं चार चार मात्राओं के दो विभाग होते हैं एक ताली एक खाली तो सीखने में आसानी, अच्छा, आसानी होती होता? है और जल्दी ग्राह्य होता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जैसे कि ये आपने राग भैरव अभी बताया हाँ। इसमें कितना समय रोज का दे और कितने समय में उसको थोड़ा सा वो समझ पाएगा भैरव अंग का चूंकि आहिर भैरव है तो जो भैरव जानता है हाँ। भैरव में रे कोमल धा कोमल दोनों लगता है परंतु इसमें धा को शुद्ध कर देते है तो ये अहिर भैरव हो जाता है अच्छा। रे कोमल धैवत शुद्ध और कोमल निषाद तो इसको गाने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है क्योंकि कोमल स्वर तो मात्र ऋषभ और निषाद बाकी स्वर शुद्ध हैं है। तो आसानी से ग्राह होता है और सीखने में भी आ जाता है गाने में भी आ जाता है कोई खास कठिनाई नहीं होती अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो संगीत के प्रेमी है और संगीत से अपना जुड़ाव रखते हैं लगाव रखते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए आज जो ये बताया राग राग अहिर बैराव इसका जो है बहुत ही आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ थोड़ा सा समझ की देरी होती है एक बार समझ लेते हैं आप तो वो चीजें आपके पास आना शुरू हो जाता है हाँ एक बार जरूर है कि उसमें प्रैक्टिस काफ़ी लगती है प्रैक्टिस जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही अच्छा होगा वैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट तो आप जितना अच्छा, अच्छा अभ्यास करेंगे समय देंगे और मुझे लगता है अभ्यास करने के लिए सुबह का टाइम सुबह का राग है तो सुबह गाने में इसका प्रभाव कितना समय सवेरे कौन सा घंटा नहीं कौन से समय पर सात छत के बीच में और छत के, के बीच में, में। जी। तो ये सुबह छह और सात के बीच में आप इस राग का प्रैक्टिस करेंगे तो काफी अच्छा होगा और आशा जी मैं चाहूँगा की अहिर बैरव राग पर आधारित एक भक्ति गीत जरूर सुनाइए हमारे दोस्तों को ताकि उन्हें पता चले की हाँ ये गीत इस तरह का बना हुआ है अहिरनिया गोकुल की अहिरनिया भूर भई अजहू नहीं आए भूर भई अजहू नहीं आए लीन ना मोरी खबरिया आए गोकुल की अहिरनिया गोकुल की अहिरनिया शाम बिना मोहे नींद आवे शाम बिना मोहे नींद नींद आवे सुध बिसराई मोरी बहिनिया गोकुल की अहिरनिया गोकुल की हिरन बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे ये भक्ति गीत सुनकर और मुझे लगता है सुबह सुबह हम इस तरह के वजन अगर सुनेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा और एक नई एनर्जी के साथ हम अपने कारोबार में जा सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मैं चाहूँगा कि एक फिल्मी गीत भी सुना दीजिए ताकि हमारे दोस्तों को म्यूज़िक लर्नर को या जो संगीत सीख रहे हैं उन्हें पता चलें पूछो न कैसे मैंने रैन बीताई पूछो न कैसे मैंने रैन बीताई एक पल जैसे एक युग बीता एक पल जैसे एक युग बीता युग बीते मोहे नींद न आई पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई एक जल दीपक एक मन मोरा फिर भी न जाए मोरे मन कानेरा तड़पत तड़पत रैन बिताई पूछो ना कैसे मैंने बहुत ही अच्छा गीत आपने हमारे बीच में शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और ये अहिर भैरव राग को प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा था कि कितना समय में प्रैक्टिस कर पाएंगे हम लोग अगर नए विद्यार्थी हैं और वो इस राग को पूरी तरह से पकड़ना चाहते हैं तो एक घंटा पर्याप्त है एक घंटा रोज का कितने हाँ। दिन के लिए जो नए बच्चे हैं ये बहुत जल्दी पिकअप करते हैं हाँ, हाँ, तो इसलिए पंद्रह दिन इनके लिए पर्याप्त थे अच्छा, अच्छा। हाँ। पंद्रह दिन भी अगर दिन भी हाँ। अगर वो कर लेता है तो अच्छा हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए बहुत सारी बातें और भी आशा दुबे जी से सुनेंगे और उनके गीत भी सुनेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन नाइनटी पॉइंट पूछो ना कैसे मन बिताई पूछो ना कैसे मन बिताई एक पल जैसे एक जुग बीता एक पल जैसे एक जुग बीता कैसे मन रह पुतु जल दीपतु पितु मनु मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का दे पुतु जल दीपकु पितु मनु मनु मेरा मेरा इतु जल दी पतु य मनु मेरा फिर भी न जाए मेरे घर का मेरा तरपतु सतम कमाई कुछ ना कैसे मैंने रे दिता नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं आशा दुबे जी से जो काफी समय से जो है संगीत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान समय में क्लासिकल म्यूजिक के वो टीचर हैं फर्रुखाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो आशा जी मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसे अनुभव बताइए जैसे आप बच्चों को ये सब सिखाते हैं संगीत वगैरह सिखाते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस अपने बच्चों के सुनाइए कि उनको जब प्रैक्टिस कराते हैं तो कहां-कहां दिक्कतें आती है जैसे नए नए विद्यार्थी जब आते हैं सीखने के लिए तो उनको स्वर ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है तो हमको हारमोनियम का सहारा लेना पड़ता है हारमोनियम में उनको स्केल बताते हैं किस स्केल में वो गा सकते हैं जिस स्केल में उनका गला चलता जैसे लड़कों के लिए अधिकांश पहला काला लड़कियों के लिए चौथा काला चौथे काले में लड़कियों का स्केल अच्छा बन जाता है और पहले काले में लड़कों का स्केल बन जाता है चौथे स्केल से गाने में उनको सात स्वर कहाँ कहाँ कैसे आने चाहिए इसको रीड्स के माध्यम से उन्हें बताते हैं फिर जब उनकी समझ बढ़ने लगती है तो पहले अलंकार के माध्यम से उनको दस अलंकार का अभ्यास कराते हैं जब दस अलंकार उनके गले से आराम से निकलने लगता है स्वरों को गाने लग जाते हैं फिर हम लोग राग रागनियों पर आते हैं इन्हीं राग रागनियों के माध्यम से हम उन्हें शास्त्रीय संगीत सुगम संगीत देश गीत लोक संगीत संदेश गीत विभिन्न उत्सवों पर गाए जाने वाले गीत रास गीत भक्ति गीत सब इसी इन्हीं रागों पर फिर हम उनको सिखाते, सिखाते। हैं इसलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा कि आप अपने बचपन के जो शुरुआती तौर में जब आपने कहा कि नौवीं कक्षा में आप थे नाइन्थ में तो तब से आपका ये संगीत के साथ जुड़ना हुआ और आज तक जो है ये सिलसिला संगीत के साथ आपका जारी है तो मैं चाहूँगा कि जब शुरुआत में आपने संगीत को किस तरह कौन सी चीज है जो अट्रैक्ट की आपको मेरी नानी जी हाँ स्वयं बहुत अच्छा गाती थी अच्छा अयोध्या की थी अयोध्या में माहौल था जो की राम में पूरी अयोध्या नगरी है तो वहाँ पर अच्छे अच्छे गायक वधक हुए हैं तो मेरी नानी स्वयं गाती थी तो आरती पूजा में भी वो जो धुनों को गाती थीं, मैं उसे प्रभावित होती थी तो चूंकि बचपन में ननिहाल में ज्यादा रहना हुआ इसलिए मैं उनसे प्रभावित हुई और मैंने संगीत को अपने जीवन का आधार बनाया और सबसे पहला जो संगीत जैसे ही आपके प्रति आपने उस सीखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जब आपको लगा कि मैं अच्छी तरह से इसको कर पा रही हूँ तो सबसे पहला जो आपका स्टेज परफॉर्मेंस किया होगा आपने तो स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में बताइए कौन सा गीत आपने गाया और किस तरह से आप वहाँ तक पहुँचे जब सबसे पहला मैंने स्टेज परफॉर्मेंस दिया जी तो मैं बी में पढ़ती थी हाँ हा। तो मैं जब मैं उन गई तो मैं इतनी घबरा गई की <laughs> ऑडियंस को देखा सामने हजार 500 लोग सामने बैठे हुए हैं तो जो जितनी मेरी तैयारी थी मुझे लगा मैं सब भूल रही हूँ <laughs> और जब गाने के लिए बैठी तो मैं मारू विहाग गा रही थी तो मारू विहाग को गाया तो मैंने लेकिन मुझे ऐसा लगता रहा जैसे मैं गा नहीं पा रही हूँ दो चार मिनट के बाद फिर कुछ आत्मविश्वास जगा हाँ। फिर मैंने उस राग को पूरा किया अच्छा अच्छा मारू विस्तु पहला वाला जैसा आपने स्टेज पे परफॉर्म किया था वो थोड़ा सा अनुभव उसी लाई मैं हमको सुनाइए कृष्ण मुरारी श्याम गिरिधरी कृष्ण मुरारी श्याम गिरिधरी संग सोहत श्री राधा प्यारी कृष्ण मुरारी श्याम गिरिधरी सरन जाते प्रभु जनम सुधारी सरन जाते प्रभु जनम सुधारी चतुरा के प्रभु तुम परवारी कृष्ण मुरारी श्याम गिरिधारी कृष्ण मुरारी श्याम गिरिधारी कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी श्याम गिरी धारी श्याम गिरी धारी कृष्ण मुरारी श्याम गिरी धारी नि मा घम पी धप मानी धप म घम घरे नि गम प म पम पी पे स निशा गम पी सान निध मे स कृष्ण मुरारी श्याम गिरिधारी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा लग रहा है आशा अच्छा जी आपसे ये गीत सुनकर और जिस तरह से आपने शुरुआत में अपने आप को तैयार किया और स्टेज परफॉर्मेंस जब भी हम लोग पहली बार करते हैं तो इस तरह की बातें सभी के साथ होता है लेकिन जिस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है एक जंप हो जाता है कि आप पूरी तरह से अपने आप को पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं अच्छी तरह से तो आपको जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ता ही है और एक हिम्मत आ जाती है और फिर उसके बाद आपको स्टेज पर जाना एकदम कॉमन लगने लगता है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया मैं चाहूंगा कि फिर से हम लोग थोड़ा सा रियाज की जो बातें हैं वो और हम करना चाहेंगे जैसे राग के बारे में जब भी प्रैक्टिस करना हो तो किस तरह की हमारी तैयारी होनी चाहिए राग में लगने वाले जो स्वर होते हैं जी जी उसके बारे में सही लगाव राग का वही किसी अन्य राग में दूसरे ढंग से लगाया जाता है और दूसरे राग में दूसरे ढंग से लगाया जाता है ऐसे गंधार भी मिया मलार का गंधार कोमलगा कर्ण लेकर गाते हैं परंतु तुम दरबारी कानड़ा प्रकार में जब हम गंधार लगाते हैं तो उसमें ऋषभ का कर्ण लेते हैं तो ये सब गुरुमुखी विद्या है और ये गुरु लोग बताते हैं की स्वर का लगाव कैसे होना चाहिए आज के कंप्यूटरिक्स युग में, अब ये सब ज्यादा संभव नहीं हो पाता है तो नए प्रयोग में सुन सुन करके देख देख कर भी विद्यार्थी सीख रहे हैं और अच्छा गा भी रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि नहीं गा रहे बहुत तैयारी से गा रहे हैं तो स्वर लगाओ जो है ये समझना पहले बहुत जरूरी होता है तो अब जो हम लोग राग की बात कर रहे हैं भैरव भैरव को आरोह आरोह है वो हम लोग किस तरह से गाए या समझ लें इसको भैरव सा निशा धनी रे स गम प ग प धनी ध नि स नि धप म प गमे स निशा धनी रे सा, सा गमा पा, गमा पा नीसा धनी रेसा यही मुख्य अंग है मुख्य स्वर समुदाय है जिससे अहिर भैरव क्लियर होता है नी कोमल और रे कोमल नी और रे कोमल हाँ। ये समझ ले हाँ। और बाकी सब शुद्ध स्वर लगते हैं तो इन चीजों को अच्छी तरह से अगर प्रेजेंट करते हैं तो ये आर भैरसा धनी रेसा गामा रेसा गापा धनी धा रे रे सा यही मुख्य अंग है इतना समझ ले तो फिर आगे गाने में वही चार सप्तक में होता है गामा प धनी सा प ग रे सा।, सानी मापा सा धनी रे सा मुख्य अंग यही है यही है और इसको अच्छी तरह से समझ ले और मेरे ख्याल से हमारे दोस्त अगर लिखना चाहे तो लिख ले कि किस तरह से उसको घाए तो बहुत ही अच्छा होगा और आप इस अहिर बहरव को जो है समझ लें और बहुत ही अच्छा राग है और इसकी जो खूबसूरती है ये कहां कहां यूज़ होता है इसकी खूबसूरती यही है नी सार धनी रे सा गम पधनी धनी सा निश सा रेशा सानि धनी सा धनी रेशा शानि ध प सा धनी रेस धनी, रे धनी रे रे सा मुख्य अंग यही, यही है।, है और ये ज्यादातर कौन सा भाव इसमें प्रकट ज्यादा होता है भक्ति भक्ति भक्ति इसमें पूरा पूरा ही भक्ति हाँ। तलीन, पूरा होने वाला हाँ। जो भक्ति गीत बहुत हाँ। ज्यादा हाँ। है कृष्ण जी को समर्पित ये राग है कृष्ण जी को समर्पित मोरे घर आ जा सावरा मोरे घर आजा जा पलक निहारत पंथे निहारूं आजा आजा मुरे आजा रे सांवरा मोरे घरे आ जी एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कुछ लेटेस्ट जो चीजें हैं फिल्मों में उसमें अगर कोई ऐसा अहिर बहर आग पर कोई बना हो तो वो सुनाएंगे तो शायद मेरे नए दोस्त जो है नए मित्र जो अभी के वर्तमान समय के जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छा लगेगा वो जल्दी ग्राफ कर पाएंगे। हाँ एक गाना पिक्चराइज हुआ है कुछ समय पहले जी जी तो वो आपको फिल्म का नाम तो नहीं मुझे याद आ पा रहा है हु लेकिन गाना याद आ रहा है मैं सुना रही हूँ जी जी अल सजन आयो रे अल सजन आयो रे मोरा अंग अंग फूलना न समायो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो रे अलबेला सजन आयो अलबेला सजन, अल सजन आयो रे ये अहे भैरों पर ही वो गीत है जी, वो जी, जी। मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ पा रहा है जी जी मुझे लगता हाँ। है हम दिल दे चुके सनम ये फिल्म अच्छा, का नाम है हो सकता है हाँ। हम दिल दे चुके सनम में ही है हाँ। <laughs> ठीक कह है रहे हैं आप जी जी जी बहुत ही अच्छा आपने याद दिलाया थैंक यू सो मच और आपसे बात करके काफी अच्छा लगा आपने जो अहिर बहर राग के ऊपर आप जो अभ्यास गीत और फिर आरो आरोह जिस ढंग से आपने पेश किया मुझे लगता है की हमारे विद्यार्थी मित्र जो संगीत के प्रेमी है उन्हें बहुत ही सरल और सुंदर ढंग से समझ में आ गया है और मैं चाहूंगा की अगर वो इसका प्रैक्टिस करे तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताया कि सुबह के समय में छः से सात के बीच में अगर इस राग का प्रैक्टिस करते हैं तो अहिर भैरव राग जो है उनके आ, उनके पकड़ में आ जाएगा कंटस्थ हो जाएगा और 15 से 20 दिन या एक महीना भर जो है आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको जो है अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे तो चलिए मुझे लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ें भक्ति गीत फिल्मी गीत सभी चीज़ों का जो झलक है आपको आशा जी ने अपने शब्दों में अपने स्टाइल में सुनाया है मुझे लगता है कि आपको याद रहेगा अहिर बैरव राग के बारे में क्या क्या चीजें हैं कैसी बनती हैं वो सारी बातें उन्होंने बताया तो हमारे साथ और एक बात में और बताना चाहूंगी कानपुर के एक बोडस जी हुए शंकर पाद बोडस जो विष्णु दिगंबर जी के शिष्यों में रहे हैं तो उन्होंने हमको उनके साथ भी सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो मेरे गुरु थे और मेरे विद्यालय में कुछ अंग वो सिखा के गए थे जिसमे कल्याण और ये बिहाग जी और ये भैरवंग क्या बात तो उसमें अह भैरव भी सम्मिलित है <laughs> वो नहीं है परंतु उनकी गुरुता जो है आज भी मैं आत्मा से स्वीकारती हूँ कि आज मैं कुछ कर पा रही हूँ तो शायद उनकी दीक्षा का ही प्रभाव है बहुत ही अच्छा लगा और बहुत साथ ही मेरे परिवार में मेरे पति का भी बहुत संपूर्ण सहयोग मुझे प्राप्त होता है जो मैं आज मधुबन और यहाँ पर शांति बन तक आप आई हूँ और आपके समक्ष बैठ करके मैं आपसे बात कर पा रही हूँ वार्तालाप हो रहा है इसमें मेरे पति का बहुत सहयोग है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जब तक किसी को भी परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है और एक आदमी अगर आगे बढ़ता है एक महिला आगे बढ़ती है तो उसको पूरा सपोर्ट उसका फैमिली का गुरुजनों का जब मिलता है तभी वो कुछ कर पाती हैं वरना तो बड़ा मुश्किल है और आपके साथ आपको सभी का सहयोग मिल रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं हमें खुशी है चलिए आशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत फिर से एक बार आपका शुक्रिया धन्यवाद और मैं चाहूँगा कि हमारे दोस्त राग अहिर भैरव का प्रैक्टिस करे अच्छा करे और भक्ति गीत में अपनी जो है इसका प्रैक्टिस करते रहें बहुत सारे क्लूज आपको मिल गए हैं तो आसानी होगी आपको इस चीज़ को इस राग को प्रैक्टिस करने में हम चाहते हैं कि आप सदा संगीत में आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और आशा दुबे जी को दीजिए इजाजत अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहो Dhiran na na na na Dhiran na Dhiran na na Dhiran na na na na Dhiran na na Chokipuram Mangalga Chokipuram Mangalga